पुलिस ने बहुत जल्दी ये कर दिया था कि केशव सच बोल रहा है वो गाजियाबाद पांच लोगों के साथ गया था जिसमें केशव को लेकर कुल चार लड़के थे और एक लड़की भी शामिल थी और उस लड़की का नाम वाकई में निशा ही था और वो गाजियाबाद पहुंचने के एक या दो दिन बाद ही अपने घर वापस लौट गई थी तो अब कुल मिलाकर इन्वेस्टिगेशन का फोकस सीधे तौर पर उन्ही तीन लड़कों पर शिफ्ट हो गया था पुलिस ने यह भी पता लगा लिया था कि वो तीनों लड़के भी केशव की ही तरह गाजियाबाद में लगभग छह महीने तक रहे थे और उन लोगों ने इस दौरान टीचर हर्षवर्धन के साथ मिलकर काफी अच्छे खासे कमाई भी की थी और फिर उसके बाद ये लोग वापस अपने घर लौट गए अभी इस टाइम जामनगर पुलिस ने उन तीनों लड़कों के घर के पास के लोकल पुलिस स्टेशन से कॉन्टेक्ट कर लिया था वो लोग लोकल पुलिस स्टेशन से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं उन लोगों के घर के पास डेविल केस से मिलता जुलता कोई केस तो नहीं हुआ है क्योंकि अगर डेविल केस से मिलता जुलता कोई केस हुआ है तो फिर उन्हें असली कतल के बारे में भी कोई बड़ा क्लू मिल सकता है और फिर उसको पकड़ने में आसानी भी हो सकती है चूंकि निशा का नाम संदिग्धों की लिस्ट से बाहर हो चुका था ऐसे में विक्रांत ने तुरंत ही रूही को निशा के पास कॉल करने का ऑर्डर दिया ताकि वो लोग निशा से केस से रिलेटेड कुछ सवाल जवाब कर सके खास तौर से उससे उस साल के बारे में पूछा जाएगा जब वो केशव और बाकी की टीम के साथ गाजियाबाद गई हुई थी लेकिन जब निशा के पास कॉल किया गया तो उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है उसने तुरंत ही कॉल कट कर दिया फिर पुलिस वालों ने वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन पर कॉन्टेक्ट करके निशा के पास मैसेज पहुँचाया तब जाकर निशा को ये यकीन हुआ कि उसके साथ कोई मजाक नहीं हो रहा है बल्कि सच में गुजरात से स्पेशल टीम वालों ने उससे पूछताछ करने के लिए फोन किया था एक बार जब उसको ये यकीन हो गया कि क्राइम ब्रांच वाले उसे कॉल कर रहे हैं तब जाकर निशा ने पुलिस को सब कुछ बताना शुरू कर दिया अच्छी बात ये थी कि निशा की यादाश्त बहुत अच्छी थी और उसने तुरंत ही केशव समेत अपने साथ गए सभी स्टूडेंट्स के बारे में बताना शुरू कर दिया निशा ने बताया कि वो टीचर हर्षवर्धन पटेल के साथ गाजियाबाद इसलिए गई हुई थी क्योंकि वह खुद पंजाब की रहने वाली थी और उसके घर से गाज़ियाबाद ज़्यादा दूर नहीं था उस टाइम कंपनी में उसे सामान की डिलीवरी करने का काम दिया गया था उसका काम बहुत आसान था लेकिन इस काम से उसे कमाई बहुत होती थी हालाँकि उसके लिए पैसों का उतना महत्व नहीं था इसीलिए जैसे ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में दंगुओं का असर दिखाई देना शुरू हुआ वह तुरंत ही अपने घर वापस लौट गए हालांकि हर्षवर्धन ने उसे रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो निशा को घर जाने से नहीं रोक पाया निशा ने बताया कि वो गाज़ियाबाद महज 10 10-15 दिन ही रही थी और इतने दिन में ही उसने अच्छी खासी कमाई कर ली थी विक्रांत के कहने पर रूही ने निशा से फ़ोन पर पूछा क्या तुम तुम्हारे साथ काम करने वाले और स्टूडेंट के बारे में कुछ बता सकते हो और स्टूडेंट्स अच्छा निशा ने कुछ पल याद करने की कोशिश की और फिर वो बोलने लगी रोहित मेरे साथ डिलीवरी के काम में था संजीव ट्रांसपोर्ट का काम देखता था और लोकेश और केशव टेक्निशियन थे ने थोड़ी बड़ी करते लोकेश का नाम नोट कर लिया लोकेश का पूरा नाम क्या था रूही ने तुरंत सवाल किया लोकेश मालवीय लोकेश मालवीय था शायद निशा ने जवाब दिया तीनों में से सिर्फ लोकेश मालवीय और केशव ही ऐसे थे जो एक ही काम करते थे ऐसे में जब विक्रांत के अनुसार लोकेश मालवीय सबसे बड़ा संदिग्ध था निशा ने फिर कुछ देर तक सोचने के बाद कहा उन लड़कों में केशव मेरे लिए अननोन था बाकी के तीनों लड़के मेरे साथ ही पढ़ते थे और हर्षवर्धन सर मेरे क्लास टीचर थे और केशव उन्हें कहाँ मिला ये मुझे नहीं पता शायद उन्हें केशव के अंदर कोई खूबी दिखी होगी इसलिए उसे अपने साथ लेकर आए थे ना तो निशा की क्लास में था और न ही हर्षवर्धन केशव का टीचर था विक्रांत काफी हैरत में पढ़कर इस बारे में सोच विचार कर रहा था तभी इंस्पेक्टर को देखने के बाद पता चला के लुकेश उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का रहने वाला था और हापुड़ से गाजियाबाद के बीच की दूरी ज्यादा नहीं थी चूंकि डेविल केस गाजियाबाद में हुआ था और अगर वाकई में केशव मर्डर था और अगर इस तरह का मर्डर बाद में भी इस एरिया में हुआ होता तो निश्चित तौर पर पुलिस का ध्यान इस पर जरूर पड़ जाता ऐसे में अब विक्रांत का शक लोकेश के ऊपर से कम होता जा रहा था क्योंकि डेविल केस के बाद उस एरिया में या तो आसपास के एरिया में कोई भी इस तरह का मर्डर केस पुलिस के संज्ञान में नहीं आया था विक्रांत सोच रहा था अगर लोकेश भी कतिल नहीं है तो फिर कौन हो सकता है इस वक्त भी निशा फोन पर बात कर ही रही थी जबकि विक्रांत अपने बेड बैट पर बैठे बैठे सभी सब सबूतों और गवाहों को खंगालने की कोशिश कर रहा था इसी बीच अचानक से उसे एक और प्रॉब्लम समझ में आई उन पांचों लोगों में से सिर्फ केशव ही जयपुर से था और जयपुर और गाजियाबाद के बीच में काफी दूरी थी बाकी के चारों लोग गाजियाबाद से ज्यादा दूरी पर नहीं रहते थे केशव उन लोगों के साथ पढ़ता भी नहीं था और उसका घर गाजियाबाद से भी काफी दूरी पर था ऐसे में केशव का गाजियाबाद जाकर काम करना बहुत अजीब लग रहा था और दूसरी अजीब बात यह भी थी कि हर्षवर्धन पटेल केशव पंडित का टीचर भी नहीं था ऐसे में भला हर्षवर्धन पटेल ने क्यों केशव से अपने साथ काम करने के लिए कहा अचानक से विक्रांत ने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोटिस किया जिससे वो बिल्कुल सन्न रह गया था अचानक से उसे आश्चर्य हुआ की आखिर हर्षवर्धन ने केशव को अपने साथ काम करने के लिए क्यों कहा क्या वजह हो सकती है कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में नहीं बल्कि टीचर्स में है मिस्टर हर्षवर्धन हर्षवर्धन पटेल पटेल रूही के के द्वारा बारे में हुए थे, तब उनकी उम्र लगभग पचास पचपन रही होगी और वो उनकी वाइफ दोनों गाजियाबाद में ही रहने वाले थे और हर्षवर्धन सर की वाइफ भी जामनगर में ही टीचर थी लेकिन वो हर्षवर्धन सर से दो साल पहले ही रिटायर हो चुकी थी तो वापस गाजियाबाद में आकर रहने लगी थी फिर उसने आगे कहा इसीलिए हर्षवर्धन सर ने भी जल्दी रिटायरमेंट ले ली थी ताकि वो भी गाजियाबाद वापस अपनी वाइफ के साथ रह सके और मुझे जहाँ तक याद है शायद हर्षवर्धन सर के भाई या उनकी वाइफ के भाई ने स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स इक्विपमेंट के सप्लाई का बिजनेस शुरू किया था तो उन्होंने ही हर्षवर्धन सर को और उनकी वाइफ को अपने साथ काम करने के लिए बुला लिया था निशा ने फिर सांस लेते हुए कहा उस टाइम कंपनी बहुत प्रॉफिट में चल रही थी लेकिन उनके पास काम करने के लिए कोई नहीं था इसीलिए हर्षवर्धन सर ने स्कूल के अपने कुछ खास स्टूडेंट को काम करने के लिए बुला लिया था हम लोग भी हर्षवर्धन सर को पर्सनली जानते थे और ये भी जानते थे कि हर्षवर्धन सर स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे और वो काम के लिए पैसे भी अच्छे खासे दे रहे थे इस वजह से हम सब लोग उनके साथ काम करने के लिए रेडी हो गए थे निशा ने फिर कुछ याद करके मुस्कुराते हुए कहा भले ही मैंने वहां पर पंद्रह दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया था लेकिन फिर भी हर्षवर्धन सर ने मुझे एक महीने की पूरी सैलरी दी थी हर्षवर्धन सर बहुत अच्छे आदमी थे हालांकि फिर क्या हुआ रूही ने बीच में ही निशा को टोकते हुए सवाल किया उसे लगा कि निशा अब कुछ इंपॉर्टेंट कहने वाली है हालांकि क्या क्या हुआ निशा ने फिर उत्तर दिया अच्छा उसी साल ठंडी की छुट्टी के बाद हमें यह खबर मिली कि हर्षवर्धन सर की मौत हो गई उनको कोई सीरियस बीमारी हो गई थी